महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षत्क सद, शमोध्याय विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण व सम्पावाच विदुर कश्चि खनक कुशलो नर विवेक्ते पांडवान्जन निदम्बचनम्रवी वन जी कहते हैं जन्मे जय एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था वह अपने काम में बड़ा चतुर था एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा प्रहित विदुरेणास्मी खनकुशलो हम पांडवा नाम प्रिय कार्यमती कि प्रक्षण विदुरेणोक्त श्रेयस्वित पाण्डवान इति विश्वासादि वह मुझे विदुर जी ने भेजा है मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वाराणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करू कृष्ण पक्ष चतुर्दश्यासन इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को चन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा मात्रा ये दुर्मते। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। जाए किंचित चिद्रोणोक्तों से पांडव तया च एतद् विश्वास कारण पांडुनंदन बिदुर ने माषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ वाच तम सत्य धृति कुित पुत्रो युधिष्ठि अभिजाना सौम्य सुदम विदुरस्वी सुचिमाप्त प्रिय त्य सदा दृढ़भक्तिकते कवि किंचिद अभिज्ञात प्रयोजनम तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा सौम्य मैं तुम्हें पहचानता हूँ तुम विदुर जी के हितैषी ईमानदार विश्वसनीय प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो यथात तथा न स्व निर्विशेषावयी भवतस्य यथात पाल आसमान यथा कवि तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो वैसे हमारे लिए भी हो तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालने हैं वैसे ही तुम्हारे भी हैं जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो इदम शरणम आग्नेदर सम्मित में मति पुरो चने लवि धात राष्ट्रासनान यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से गुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है पाप सपाप कौशवा सहायच दुर्मति असमानी च पापात्मा निलम प्रबोधते पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं इसीलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है स भवान मोक्ष य यत्नेस्मातासना ही तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा समृद्धागार इदम तस् दुरात्मन वप्रांत निष्प्रती तस्य यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है अवश्य दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है पहले ही विद्युत जी को मालूम हो गया था इसीलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी से यमा पदनुप्राप्ता छत्तायां दृष्टवान पुरा पुरोचन सदिता विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले सी प्रतिश्रुत्य खनको यत्न मास्थित परिखा मुल्कि मुत्कीर नाम त्यकार च तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा ऐसा ही होगा यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया खाई की सफाई करने के ब्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी चक्रे चेस्मस्त मध्य नाति महदिलम कपाट युक्त अज्ञात समम भूम्या भारत।, भारत उसने उस भवन के ठीक बीच, बीच बीच बीच से वह महान सुरंग निकाली उसके मुहाने पर खिबाड़ लगे थे वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी पुरोचन भया देव विदा स्मृत मुखम सत्य तो गृहद्वार सुभधि सदाम सत्री सायुधा सर्वे वसंति स्म क्षपा नृप दिवातर मृगया पांडव आवनाता वंचयनत पुरोचनमुष्टाष्टभद्राज नू सूपरम विस्मता पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडव गण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था वे दिन में हिंस पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में बिचरते रहते थे पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण तदा चौकन्ने रहते थे परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त के भांति व्यवहार करते थे राजन वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत युक्त रहते थे न चैनाव नैनान्वुत नगर वाचन अन्यत्र तस्मा खनक सत्यमात् विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे इस श्री महाभारती आदि परतोगृह परतोगृहवासी सठ चतरिशद अधिक सततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतो पर्व में जतो गृहवास विषय एक सौ छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ